श्री रामकृष्ण बचनामृत परिशिष्ट परिच्छेद पाँच सिमुलिया ब्राह्मण समाज में श्री रामकृष्ण राम, राम केशव नरेंद्र आदि के संग में आज श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ सिमुलिया ब्राह्मण समाज के वार्षिक महोत्सव में पधारे हैं ज्ञान चौधरी के मकान में महोत्सव हो रहा है एक जनवरी 1882 सौ ईस्वी रविवार शाम के पाँच बजे का समय राम मनोमोहन बलराम राजमोहन ज्ञान चौधरी केदार कालिदास सरकार कालिदास मुखोपाध्याय नरेंद्र राखाल आदि अनेक भक्त उपस्थित हैं नरेंद्र ने केवल थोड़े ही दिन हुए राम आदि के साथ जाकर दक्षिणेश्वर में श्री कृष्ण का दर्शन किया है आज भी इस उत्सव में वे सम्मिलित हुए हैं वे बीच बीच में सिमुलिया ब्रह्म समाज में आते थे और वहाँ भजन गाना और उपासना करते थे ब्राह्म समाज की पद्धति के अनुसार उपासना होगी पहले कुछ पाठ हुआ नरेंद्र गा सकते हैं उनसे गाने के लिए अनुरोध करने पर उन्होंने भी गाना गाया संध्या हुई इन देश के गौरी पंडित गेरुआ वस्त्र पहने ब्रह्मचारी के वेश में आकर उपस्थित हुए गौरी कहाँ है श्री राम कृष्ण देव थोड़ी देर बाद श्री केशव सेन ब्राह्म भक्तों के साथ आ पहुँचे और उन्होंने भूमिष्ट होकर श्री राम कृष्ण देव को प्रणाम किया सभी लोग बरामदे में बैठे हैं आपस में आनंद कर रहे हैं चारों ओर गृहस्थ भक्तों को बैठे देखकर कर श्री रामकृष्ण हंसते हुए कह रहे हैं गृहस्थी में धर्म होगा क्यों नहीं पर बात क्या है जानते हो मन अपने पास नहीं है अपने पास मन हो तब तो ईश्वर को देगा मन को धरोहर रखा है कामनी कंचन के पास धरोहर इसीलिए तो सदा साधु संग आवश्यक है मन अपने पास आने पर तब साधन भजन होगा सदा ही गुरु का संग गुरु की सेवा साधु संग आवश्यक है या तो एकांत में दिन रात उनका चिंतन किया जाए और नहीं तो साधु संग मन अकेला रहने से धीरे धीरे सूख जाता है जैसे एक बर्तन में यदि अलग जल रखो तो धीरे धीरे सूख जाएगा परंतु गंगा के भीतर यदि उस बर्तन को डूबो कर रखो तो नहीं सूखेगा। लोहार की दुकान में लोहा आग में रखने से अच्छा लाल हो जाता है अलग रख दो तो फिर काले का काला इसलिए लोहे को बीच बीच में आग में डालना चाहिए मैं करने वाला हूँ मैं कर रहा हूँ तभी गृहस्थी चल रही है मेरा घर मेरा कुटुम्ब ये सब अज्ञान है पर मैं प्रभु का दास उनका भक्त उनकी संतान हूँ यह बहुत अच्छा है मैं पन एकदम नहीं जाता अभी विचार करके उसे भले ही उड़ा दो पर दूसरे क्षण व कहीं से फिर आ जाता है जैसे कटा हुआ बकरा छिर कटने पर भी म्या म्या करके हाथ पैर हिलाता रहता है उनके दर्शन के बाद वे जिस मैं को रख देते हैं उसे कहते हैं पक्का मैं जिस प्रकार तलवार पारसमणी को छूकर सोना बन गई है उसके द्वारा सब और अब और हिंसा का काम नहीं होता श्री रामकृष्ण उपासना मंदिर में बैठकर यही सब बातें कर रहे हैं केशव आदि भक्तगण चुपचाप सुन रहे हैं रात के आठ बजे का समय है तीन बार घंटी बजी जिससे उपासना प्रारंभ हो